गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीरा रम हरि गोविंद जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय जय श्री आधारमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रा हरि गोविंद जय जय बुलंद हरि लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण कुरुषोत्तमाय ओम पराशर सत्यवती ओ जयत पराशरसू सवती हृदय नंदनों व्यास यमलगंत वाग्म जगत्पिवती वंदेह श्रीगोश्रीयुतिपकमल श्री वैष्णव श्रीरूपमं सागुजात सह गण रघुनाथांत सजीव साइक सूत परजन सहित श्री श्री राधा कृष्ण सहगन ललता श्री लंबित कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पान सह गणलतानकावदात संकर्तन पितर कमलाय विश्व द्विजरपालौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरिंद युगुम यस्ुर्षा वक्षो विलसति वक्श प्रणीकृते विनिधोंगस्व काीरम तलशोणिमोपरीतनेस्तूरि नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांवते यदा भगवत् प्रसाद यहा प्रसाद न गति कुी ध्यान तस्य तस्वीर संयम बंदे गुरु श्री श्रीचरणारिंदम नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम देवी सरस्वतीकृपाई पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ऊप दुर्गतजन दयावलोक हे भक्ति सुमते रघुनाथ दास श्री में मते दयाम पुराण श्रीजीवे मंद मासी पद्मदेव परम श्री, श्री चैतन्य चरता सनातन शिक्षा श्रीमद महाप्रभु नृत्य पढ़कर सनातन गोस्वामी जी को हम जो साधन जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए सिद्धांत तत्व का उपदेश दे रहे हैं ये हम लोगों का कल्याण करने के लिए है जैसे अर्जुन नित्य भगवत्व है उद्धव न्यूनम परंतु हम लोगों के कल्याण के लिए जैसे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश जैसे श्री एकादश में भगवत तत्व और जो साधन पद्धति है उसका उपदेश श्री कृष्ण करते हैं इसी प्रकार नित्य प्रकार श्री सनातन गोस्वामी जी को श्री महाप्रभु हम लोगों का कल्याण करने के लिए श्री सिद्धांत तत्व अनुबंध चतुष्टय माने अधिकारी संबंध अवधे और प्रयोजन इन चार वस्तुओं का उपदेश कर रहे हैं श्री संबंध तत्व का निरूपण करते हुए श्रीमंद महाप्रभु कह रहे हैं संबंध तत्व का तात्पर्य है कि वाचक शब्द या वेदों के द्वारा जिस अर्थ की स्थापना की जाती है और वाच्यवाचक के बीच में जो संबंध है उस वाच्यवाचक संबंध के द्वारा जिस तत्व का स्थापन किया जाएगा उसका नाम है संबंध तत्व वाच्यवाचक संबंध के द्वारा जो प्रतिपाद्य है उस प्रतिपाद्य को हम कहेंगे संबंध तत्व वो संबंध तत्व श्री कृष्ण ही है इसलिए एक आदश स्कंदन में श्री कृष्णचंद्र कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का प्रतिपाद्य मैं ही हूं जैसे श्री कृष्ण श्री नारायण ब्रह्मा से तीन बार अपनी तर्जनी उंगली अपने बक्षस्थल से लगा करके कह रहे हैं श्रीमद भागवत का उपदेश लेते हुए चतुश्लोकी में अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत्म पश्चात अहम जतम शिष्य हम इस श्लोक में अहम शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ तो जैसे अहम अहम अहम कह करके भगवान त्रवाचा भर करके ये स्थापित कर रहे हैं कि मैं ही परम तत्व हूं इसी प्रकार एकादश कंध में भी श्री ठाकुर अन्वय और व्यतिरिक्त इन दोनों के द्वारा यह स्थापित करते हैं कि शास्त्र में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का परम परतत्व रूप में उपास्य रूप में आराधन करना निषेध किया गया है और मेरी ही शास्त्र में सर्वत्र सर्वत्र स्थापना की गई है तो अन्वय के द्वारा भी मैं ही प्राप्त हूं और व्यतिक के द्वारा भी मैं ही प्राप्त हूं अन्य व्यतिरेक दोनों मेरा ही स्थापन करते है थोड़ा हाई है भैया लाइन ये वॉल्यूम बहुत तेज है बहुत ज्यादा थोड़ा कम कर सकता है जो देखा किम विधते भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि किम विधते विधत्ते कि चष्टे किम किमु विकल्पे इत्याम लोके नामने मतभेद कंचनों कि मेरे अतिरिक्त तो कोई दूसरा व्यक्ति यह भी जानता है कि किम विधते शास्त्र के तीन पक्ष हैं एक है धर्मशास्त्र शास्त्र का दूसरा पक्ष है ज्ञानकांड और शास्त्र का तीसरा पक्ष है उपासना कांड इन तीनों में माने धर्मशास्त्र में ज्ञानकांड में और उपासना में मैं ही एकमात्र प्रतिपाद्य हूं शास्त्र जो भी विधान करता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो जो विधि निषेध स्थापित करता है वह विधि निषेध मेरे लिए ही स्थापित करता है जिससे मुझे प्राप्त किया जा सके यहां शास्त्र के द्वारा अनियमें नियम का विधि विधि उसे कहते हैं विधियों विशेष इनमें विधि उसे कहते हैं जहां कोई नियम नहीं है वहां नियम बनाया जाए जैसे श्वास लो ये विधि नहीं है भोजन करो ये विधि नहीं है व्यक्ति है तो भोजन करेगा जीवित व्यक्ति उसको कहा जाएगा सजीव उसको कहा जाएगा जो व्यक्ति श्वास लेता हो जो भोजन करता हो जो अपने शरीर की किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो ऐसा जो पदार्थ है उसको हम चेतन कहते हैं जिसमें ये गुण नहीं है भौतिक दृष्टि से उसको हम जड़ कह देते जो श्वास नहीं लेता हो खाता नहीं हो और जो अपने जैसी वस्तु को उत्पन्न कर सकने की क्षमता नहीं रखता हो ऐसी वस्तु को भौतिक विज्ञान की दृष्टि से हम जड़ कह देंगे तो शास्त्र ये आदेश नहीं देगा कि भोजन करो परंतु तो शास्त्र इस बात का आदेश देगा भोजन मत करो तो विधि हमेशा जो स्वाभाविक वस्तु है उसके लिए विधान नहीं होता है विधि सर्वदा अनियम में नियम करने वाली होती है अनियमे नियम कारिणी विधि यह विधि की परिभाषा है श्वास लो ये विधि नहीं है परंतु तो प्राणायाम में श्वास को रोको यह विधि है भोजन करो ये विधि नहीं है एक एकादशी के दिन भोजन मत करो यह विधि है तो जहां नियम नहीं है वहां पर नियम बनाया जाए जो नृत्य प्राप्त है उस नृत्य प्राप्त को जाना सीमित किया जाए उसका नाम विधि है और निषेध का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका कहीं निषेध किया जाए उसका विधि को कहीं विधि को भी सीमित किया जाए उसका नाम निषेध है तो किन विधक्ते शास्त्र विधि मार्ग के द्वारा मेरा ही स्थापन करता है शास्त्र में जितने भी विधि निषेध किए गए सत्यम बद धर्म स्वाध्याय ये जो शास्त्र की जितने भी नियम हैं, यह सब अंत में मेरा ही प्रतिपादन करने वाले हैं किन विधक्ते शास्त्र किसका विधान करते हैं उत्तर होगा कि वे माम विधकते मेरा ही विधान करते हैं अंत में मैं ही प्राप्त हूं यह धर्मशास्त्र का नियम है विश्व का जितना भी धर्म है कोई भी धर्म हो उस धर्म के चार अंश हैं चार भाग हैं सबसे पहले धर्म का विचार एक होता है वो होता है कि मैं हूं जगत है हम दोनों को नियमित करने वाला कौन है इन तत्व का विचार करना माने जीव तत्व जगत तत्व और नियामक तत्व इनका विचार करना तो तत्व का चिंतन जहां है उसी का नाम है ज्ञान कांड धर्म का दूसरा जो पक्ष है वो पक्ष है कि जो जगत का ईश्वर है उसके साथ में कहीं ना कहीं कोई भावात्मक संबंध जोड़ने का हर धर्म में प्रयास किया गया चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो कहीं ना कहीं के साथ में कहीं रागात्मक संबंध को स्थापित करने का प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ प्रयास किया जाता है ईश्वर के साथ में प्रेम का कहीं ना कहीं स्थापन किया ही जाता है तो जो भावात्मक संबंध जोड़ करके प्रभु के साथ में ईश्वर के साथ में जो व्यवहार किया जाता है उसी का नाम है उपासना कांड एक हुआ ज्ञान कांड दूसरा हुआ उपासना कांड तीसरा प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ रिचुअल्स हैं धार्मिक क्रियाएं हैं जिन्हें क्रियाएं है। क्रिया है अलग अलग हैं, सब जगह जो इसी को हम कहेंगे कर्म कांड तो धर्म का तीसरा जो भाग है वो है कर्मकांड और धर्म का चौथा भाग है वो है जीवन व्यवहार एथिक्स सदाचार वो सदाचार प्राय विश्व के प्रत्येक धर्म में एक सा है तत्व चिंतन में अंतर हो सकता है उपासना की पद्धति में अंतर हो सकता है जो धार्मिक चेष्टाएं हैं उनमें अंतर हो सकता है परंतु तो सदाचार उसकी दृष्टि से विश्व के सभी धर्म कहीं एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं और समन्वय मैत्री स्थापित किए हुए हैं जैसे गुरुजनों का आदर करो जीव हिंसा मत करो विश्व के सबके साथ में प्रेम का व्यवहार रखो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो सत्य बोलो तो ये जो है ये नियम विश्व में सब जगह सदाचार के जो नियम है वो विश्व में सब जगह एक से होते हैं तो धर्मशास्त्र यहां सदाचार के नियमों से सीधा सीधा संबंधित है धर्मशास्त्र का तो शास्त्र श्री कृष्ण पूछ रहे हैं किम विधत्ते शास्त्र किसका विधान करते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं सत्तरवें श्लोक में आगे की पंक्ति में कि माम विधत्ते फिर किम आचष्टे जितने भी धर्म हैं शास्त्र वे किम आचस्टे? किसको देवता के रूप में पूजा करने की बात कहते हैं किम आचष्टे दैवत कांड में किसका निरूपण करते हैं माने कहते हैं? किसके विषय में किसकी लीला का वर्णन करते हैं उत्तर है कि माम विधक्ते अभिधक्त माम शास्त्र मेरा ही, मुझे ही दैवत रूप में निरूपण करते हैं तो धर्मशास्त्र का प्रतिपादन में और दैवत कांड का भी प्रतिपादन में जितने भी देवता है उन सबों का परम देवता मैं ही हूं इस बात का ही शास्त्र प्रतिपादन करते हुए विराजमान होते हैं अतः अभिधक्त माम दैवत कांड में भी देवताओं के रूप में भी सबसे बड़ा देवता नहीं हूं और किम अनुद्ये और विकल्पित शास्त्र किसका निरूपण करके अनुद्य मानी किसका बार बार निरूपण करके विकल्प अन्य वस्तुओं का निषेध करके अनेक वस्तुओं का विकल्प उपस्थित करके ऑप्शन उपस्थित करने के बाद में सारे ऑप्शनों को हटा करके कहा डिसाइड किस चीज को डिसाइड करते हैं किस कहां पर उनका डिसीजन है तो विकल्प एक कर, विकल्प करने के बाद में किम किसका करके, किसका करके विश्लेषण करके विकल्प एक अंत में सारे विकल्पों को हटा करके किसका स्थापन करते हैं तो इसका भी उत्तर है कि विकल्प अपो हयम विकल्प व्यक्ति करके अनेक विकल्प देने के बाद में उन विकल्पों का अपो ये माने उनका अपवाद करके मेरा स्थापन करते हैं अपोहो कहते हैं ये शास्त्र का शब्द है और अपोह शब्द का अर्थ होता है तदेद भिन्नत्वम अपोहत्वम तदेद भिन्नत्वम उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी जैसे मेरे हाथ में पाषाण का खंड है पत्थर का एक टूक है इस टूक को मैं कह दू तथ इसको मैंने एक नाम दे दिया तथ तथ से भिन्न जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या कहलाएगा अतत? ये है तत् तो तत्व से भिन्न जो कुछ भी दिख रहा है वो अतत। और उस अतत का निषेध कर दिया जाए तो बचेगा क्या वापिस तक इसी का नाम है अपू तद भिन्न भिन्नत्व तत्माने इससे भिन्न जो कुछ भी है उससे भिन्न जो हो वो बचेगा वापस यही तो सारे विकल्पों का वर्णन करने के बाद में शास्त्र किसका निरूपण करता है सारे विकल्पों का निरूपण करने के बाद में मुझे ही श्री कृष्णचन्द कह रहे हैं कि मुझे ही शास्त्र स्थापित करता है तो एक आश करने के श्लोक है किम विधत्ते धर्म शास्त्र किसको प्राप्त करने के लिए विधि और निषेध का वर्णन करता है ऐसा करो ऐसा मत करो डू एंड डोंट ये शास्त्र जो बताए ये किसके लिए बताए बोल मुझे पहचाना जा सके मुझे पहचानने की योग्यता व्यक्ति में आ जाए इसके लिए शास्त्र ने धर्म और अधर्म का निरूपण किया आचार और अनाचार का किया कि अनाचार यदि करोगे तो मन मलिन हो जाएगा मलिन होने पर ब्रह्म तत्व का स्फुरण नहीं होगा परंतु यदि सत्य का और सत् गुण का सेवन करोगे तो मन निर्मल रहेगा और निर्मल रहने पर भगवान का आविर्भाव हृदय में हो सकेगा भगवान का दर्शन हृदय में हो सकेगा तो किम विधक्ते शास्त्र जो विधान करता है माने विधि और डू एंड ये जो शास्त्र बताता है ऐसा करो ऐसा मत करो ये मुझे प्राप्त करने के लिए ही बताता है किम वेदों ने अनेक अनेक देवताओं की पूरी फौज खड़ी कर दी और उनकी वंदना में खूब स्त्रोत्र निरूपण किए गए परंतु तो उन सारे आचष्टे जिन देवताओं का आचष्टे माने वेद ने गायन किया उन सब देवताओं के भीतर कौन विराजमान है तो उत्तर है कि मैं ही परम परम देवता के रूप में विराजमान हूं कि तस्मात यज्ञात सर्व होता रेच सामान यज्ञ छन्दांगन तस्मात तस्मात अजायता उस यज्ञ से अर्थात मुझसे ही सारी वस्तुएं ब्राह्मण जितने भी पशु जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उत्पन्न हुए और अंत में मैं ही उपस्थित हूं यज्ञात जो यज्ञ यज्ञ अजयंत देवा यज्ञ रूप जो मैं था माने श्री कृष्ण थे उनके द्वारा ही यज्ञ जगत भी मेरी शक्ति है मेरी शक्ति के द्वारा मेरे हिस्से ही उत्पन्न होने वाली जितने भी पदार्थ थे हवनीय पदार्थ उनके द्वारा मुझे यज्ञ की ही आराधना की गई यज्ञों वो हवनीय जितने भी पदार्थ हैं उनके द्वारा यज्ञम अजयंत देवा जो विद्वान थे उन्होंने मुझे यज्ञ की ही आराधना की मेरे ही अंश सारा जगत है और उस जगत के द्वारा पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल, इन सब के द्वारा मेरी ही आराधना की जाती है यज्ञ यज्ञ अजयंत तो यज्ञ की आराधना यज्ञ के द्वारा ही की गई मुझसे भिन्न कोई पदार्थ था ही नहीं इसलिए शास्त्र किम आचष्टे शास्त्र किसका वर्णन करते हैं उपास्य रूप में उपास्य रूप में शास्त्र मेरा वर्णन करते हैं श्री कृष्ण कह रहे तो किम विधते किसके लिए विधि और निषेध इन आचारों का धर्मशास्त्र में निरूपण किया गया बोल मुझे सरलता से प्राप्त किया जा सके किम आचष्टे शास्त्र अनेक अनेक देवताओं के रूप में किसका स्थापन करना चाहते हैं किसकी पूजा बताना चाहते हैं भगवान कह रहे हैं कि वे अनेक देवताओं के रूप में उन देवताओं के स्वामी देवताओं के अंतर्यामी रूप में मेरी ही उपासना दैवत कांड में करते हैं तो कर्म कांड में, में मेरा ही वर्णन किया गया दैवत कांड में, में मेरा ही वर्णन किया गया और किम अनुद्य विकल्प किस किस चीज का वर्णन करने के बाद में अनुद्य माने अनुवाद कर, करने के बाद में उनकी महिमा का गायन करने के बाद में विकल्प सारे विकल्प उनको हटा करके फिर किस चीज का स्थापन करते हैं विकल्प देने के बाद में किसका स्थापन करेंगे ऑप्शन देने के बाद में किसका स्थापन करेंगे बोल सारे ऑप्शंस देने के बाद में अंत में डिसीजन के रूप में मेरा ही उपासना को बताते हैं वर्णन किया जा रहा है अग्नि का वरुण का ऊषा का काल का आ, इंद्र का खूब वर्णन किया जा रहा है परंतु अंत में सब सारे देवताओं का निरूपण करने के बाद में विकल्प के बाद में अंत में उस विकल्प का अपवाद करके वेद किसका स्थापन करेंगे बोल मेरा एकमात्र स्थापन करेंगे क्योंकि हिरण्य गर्भ सम्य भूत जातक पति एक आशी वो हिरण्य जो है वही पहले था और वही भूतस्य जातस्य पति एक वह सारे भूत जात जितने भी पदार्थ हैं उन सब का पति होकर के विराजमान उस हिरण्य का भी आश्रय कौन हूं मैं जो पुरुष पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव्यम वो पुरुष ही पहले था पुरुष ही आगे होगा पुरुष ही जो है वह सब पुरुष ही है ऐसा पुरुष रूप में ही हूं और अंत में उस पुरुष का भी निषेध करके एक मेवाद द्वितीय ब्रह्मो इत्यादि वचनों के द्वारा शास्त्र मेरा ही मुझे ही ब्रह्म रूप में स्थापित करते हैं तो किम अनुद्योग किसका अनुवाद करते हैं विकल्प ए अनेक विकल्प रखते हैं और विकल्प रखने के बाद में किसकी अंत में स्थापना करते हैं तो संबंध तत्व में ही बात चल रही है संबंध तत्व की महाप्रभु कह रहे हैं संबंध अवधेय प्रयोजन इनका यही धन है और इस धन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संबंध तत्व को जानना चाहिए संबंध तत्व को जानने के लिए धर्म शास्त्र और कर्म मेरा ही विधान करता है दैवत कांड मेरा ही परम देवता के रूप में स्थापन करता है और अनुद्योग विकल्प वह अनेक अनेक साधनों का निरूपण करके अनेक अनेक फलों का निरूपण करके अंत में फल रूप में भी प्रयोजन पदार्थ के रूप में भी मेरा ही स्थापन करता है इत्या हृदय लोके ये वेद की जो वाणी है अस्या मैंने वेद की जुबानी बाणी है उस वेद के बाणी के हृदय के तत्व को लोगों को मत मेरे अतिरिक्त संसार बिल्कुल भी नहीं जानता है मैं ही जानता हूं वेद के तात्पर्य को और मैं जिसको बताता हूं वो ही वेद के तात्पर्य को समझ सकेगा क्या समझेगा अंत में उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि मान वेदत् अभिधत्यमान शास्त्र मेरा विधान करते हैं यज्ञ के रूप में अभिधत्तेमान मुझे ही यज्ञ के परम देवता के रूप में वे स्थापित करते हैं और विकल्प अपोज्यते ही अहम मैं मुझे ही अहम माने मुझे ही वे विकल्प करने के बाद में अपो करके मुझे ही प्राप्त करते हैं माने तद भिन्न भिन्न मुझसे भिन्न जितनी भी वस्तु है उसका निषेध करके फिर मुझे ही प्राप्त करते हैं ऐसा मैं हूं मैं ही परमपरम पदार्थ हूं कलराज गोस्वामी की गजब जितना भी शास्त्र है इतने चुने हुए एक एक उदाहरण इतने चुने हुए गंभीर उदाहरण जिनकी व्याख्या करने के लिए बैठो तो बस बोलते जाओ बोलते जाओ तो उन रत्नों को चुन करके मितमच सारे वचो वाग्म अत्यंत सार की बात को इतनी सरलता से कह देना वो अद्भुत बात है श्री दादाजी कहते थे श्रीमद गुरुदेव के बेटा चेतन चरितमृत ये केवल लीला ग्रंथ नहीं है यह तो संपूर्ण शास्त्रों का सार है और जो बिल्कुल अंगूठा टेक बाबा जी हैं पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है जल्दी बचपन से ही कहीं स्कूल स्कूल में पढ़े नहीं है ज्यादा परंतु तो चैतन चिंतामृत का इतना अध्ययन उन्होंने किया है चैतन चेतान इतना सुना है कि बड़े बड़े पंडितों के काम कतल है यह विशेषता है तो चैतन चिंतामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई चैतन चिंतामृत को अधिगत कर ले तो भले उसके पास में पेपर क्वालिफिकेशन नहीं हो परंतु तो वह बड़े से बड़े सिद्धांत को इतनी सरलता से और स्पष्ट रूप से श्री चैतन चंद्र समझा देते हैं कि अद्भुत है इस श्लोक की व्याख्या में एकादश स्कंध में श्री शिव स्वामी ने और विश्व चतुर्थी जी ने जीवस्वामी जी ने खूब लंबी चोरी व्याख्या की है इस श्लोक की किम विधत्ते माम कि मन विकल्प है परंतु यहां पर बिल्कुल सरलता में एकदम निरूपण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण अद्भुत होकर के विराजमान मुख्य और गौण वृत्ति से गौण और मुक्ष दोनों वृत्तियों से मुझे ही शास्त्र स्थापित करते हैं विकल्प के द्वारा भी निषेध के द्वारा भी और स्थापना के द्वारा भी मुझे ही स्थापित किया जाता है कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव अपार श्री कृष्ण का स्वरूप है कि वे अनंत हैं उनमें अपार वैभव है चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति उनमें विद्यमान है कृष्ण मात्र एक इतिहास पुरुष नहीं है कम्युनिस्ट जो इतिहासकार हैं वह श्री कृष्ण को एक इतिहास पुरुष के रूप में स्थापित करना चाहते हैं परंतु इतिहास पुरुष मात्र मा, मा पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है और नुकसान ये हो जाता है कि बड़े से बड़े इतिहास पुरुष के ऐतिहासिक जो पुरुष है उसके चरित्र में उंगली उठाई जाती है उसके कार्यों को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर दिया जाता है कोई भी विश्व का कोई भी महापुरुष मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई इसलिए केवल महापुरुष मान करके कृष्ण की आराधना करना यह कहीं अपराध को मोल लेना है खरीदना ऐसा करके हम अपराधी खरीद लेंगे इसलिए सना यह ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण इतिहास कर्म में भले आए हो पर वे एक इतिहास पुरुष मात्र नहीं है वे कौन हैं बोल कृष्ण स्वरूप अनंत वे ब्रह्म हैं एक इतिहास पुरुष मात्र नहीं है क्योंकि इतिहास पुरुष में दोष गुण दोनों होते हैं और बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है उसके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होती है और उसकी समालोचना की जाती इसलिए कृष्ण को केवल इतिहास पुरुष कृष्ण को केवल इतिहास पुरुष मात्र मान करके छोड़ देना एक महापुरुष मान करके छोड़ देना वो उचित नहीं है महापुरुष का जो वास्तविक अर्थ है कहीं भगवत्ता और ब्रह्म वो ही उनका स्वरूप है ये मानना पड़ेगा तो संबंध तत्व का अनुरूपण करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण स्वरूप अनंत कृष्ण का स्वरूप अनंत गुणों से युक्त है वैभव अपार उनका अपार वैभव है उनमें जो शक्ति हैं उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप जहां कार्य रूप में प्रकट होता है कार्य रूप में तीन रूपों में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं चित्त शक्ति के रूप में माया शक्ति के रूप में और जीव शक्ति के रूप में स्वरूप में व काव्योन्मुखम शक्ति शब्दे नाविधीय शक्ति की परिभाषा सर्वसंधनी में श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वरूप कार्य रूप में जब परिणत होता है कार्योमुख जो स्वरूप है उसका नाम ही शक्ति जब कार्य हो जाएगा तो उसको हम कार्य कहेंगे कार्योमुख हो रहा है उसको हम कहेंगे शक्ति नहीं आई समझ इस तरह समझ में आएगी कि चूल्हा जलाया गया उसके ऊपर बटलोई रखी गई पानी डाला गया चावल डाले गए अब चावल गल रहे हैं यहां तक की जो रचना है वो क्या है पाक और बटलोई उठाकर के धरती में रखी इसको हम क्या कहेंगे पक्ति। पाचन और पक्ति तो शक्ति की स्थिति क्या है पाचन इसको समझ लें शक्ति कार्योन्मुख हो रहा है कोई वस्तु इसको हम क्या समझने लें अः शक्ति कार्योन्मुख होना परंत कार्य हुआ नहीं कार्य हो जाएगा तो वो बन जाएगा जगत ऐसे ही ईश्वर की कोई शक्ति कहीं चेतन होकर के प्रकट होना चाह रही है कार्योन्मुखता है उसको हम कहेंगे तटस्था शक्ति जब वो प्रकट हो गई तो उसको हम कहेंगे जी जगत बन रहा है इसको हम कहेंगे पाचन इसको हम कहेंगे माया शक्ति परंतु माया शक्ति का जब फलित रूप सामने आ जाएगा तो उसको हम कह देंगे पक्ति तो यहां पर श्री कृष्ण कार्योन्मुख अवस्था में जब विराजमान हैं उनकी वो जो शक्ति है वह तो कहलाएगी शक्ति और जब उस कार्य का रिजल्ट सामने आ जाएगा उसका परिपाक सामने आ जाएगा उसको हम कह देंगे जगत उसको हम कह देंगे जीव उसको हम कह देंगे बैकुंठ तो स्वरूप शक्ति बैकुंठ बनकर के जो तटस्था शक्ति है वो जीव बन कर और जो बहिर शक्ति है वही माया बन करके कहीं सामने प्रकट होती है तो श्री कृष्ण में अनंत वैभव है उस वैभव का जहां क्रियोन्मुखता हो रही उन्मुखता हो रही है वहां पर वो है शक्ति जब उन्मुखता का फल सामने आ जाएगा तो उसको ही हम काग्य कह देंगे बैकुंठ शक्ति कार्य है स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्र अब भगवान की जो चित शक्ति है वो चित शक्ति भी अपने आप को दो रूपों में प्रकट करती है वैकुंठ और ब्रह्मांड जो चित शक्ति है उसके द्वारा वैकुंठ बना और जो माया शक्ति है उसके द्वारा जगत बना व्यावहारिक दृष्टि से ये देखें तो जगत में भी दो प्रकार के पदार्थ हैं एक है चेतन एक है जड़ सचिव पदार्थ इनको कहेंगे जैसे अभी अभी कहा मैंने बायोलॉजी की दृष्टि से भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जो श्वास लेता हो जो खाता हो और जो अपने शरीर की किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो उसको हम सजीव कहते हैं जिनमें ये क्षमता नहीं है उनको हम निर्जीव कहते हैं तो सजीव निर्जीव का जैसे व्यवहार में भेद है ऐसे ही बैकुंठ है तो संपूर्ण ही चित ज्ञान में परंतु तो ज्ञान में होते हुए भी लीला के निर्वाह के लिए वहां पर भी जड़ और चेतन ये दो प्रकार के पदार्थ हैं परिकर श्री नारायण श्री बैकुंठ श्री महालक्ष्मी जी ये तो स्पष्ट रूप से कहीं लीला बिहारी होकर के विराजमान परंतु तो बैकुंठ के अन्य जो वस्तु हैं महल महलाय है। उन सबों को हम कहीं जल भी कह सकते हैं तो जड़ चेतन का व्यावहारिक जो भेद है वह कहीं लीला में भी स्वीकार करना ही पड़ता है तो वैकुंठ ब्रह्मांडगण शक्ति कार्य है इन तीनों शक्तियों के कार्य वैकुंठ और ब्रह्मांड ब्रह्मांडगण हैं स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय स्वरूप शक्ति जो है वो स्वरूप शक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और सारे स्वरूप शक्तियों में और शक्ति के सारे कार्यों में माने पाचन और पक्ति में सब में कृष्ण ही विराजमान है पाचन अवस्था में भी कृष्ण विराजमान है और पक्ति अवस्था में भी कृष्ण विराजमान है ज्ञान अवस्था में भी विराजमान है और व्यक्ति अवस्था में भी विराजमान है तो जैसे आग जलाने से लेकर के चावल के पक जाने तक की जो क्रिया है उसको हम कहेंगे पाचन और उसको उठाकर के जब नीचे रख दिया जब क्रिया पूरी हो गई तो उस पूरी प्रक्रिया को हम कह देंगे पक्ति ऐसे ही यहां जैसे जानने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ज्ञान और जब ज्ञान आ गया तो उसको हम कह देते हैं विद्या जो सिद्ध स्वरूप है वो कहलाएगा विद्या सिद्ध स्वरूप को जानने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ज्ञान तो ज्ञान का ही फलित परिपक्व रूप जैसे विद्या है ऐसे ही श्री भगवान में सारी शक्ति विराजमान है कार्योन्मुख होकर के जब वे कार्य अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं तब वे ही कार्य के रूप में सामने आ जाती हैं तो स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य पृष्ठ समाश्रय सारी स्वरूप और उनके कार्यमान है कृष्ण का ही विराजमान हैं कृष्ण का आश्रय लेकर के दसवें दशम लक्ष्म आश्रय विग्रह श्री कृष्ण अक्षम परम धाम जगद धाम नमाम तम श्री श्री स्वामीपाद श्रीमद भागवत की दशम स्कंध की टीका के प्रारंभ में दशम स्कंध के प्रारंभ में उनका एक श्लोक है कि कि दशमे, दशमम, हम जो की टीका करने के लिए जा रहे हैं इस दशम स्कंध में दशम पदार्थ ही लक्ष्य है श्रीमद भागवत में दस लक्षणों का वर्णन किया गया सर्ग विसर्ग ऊति मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय ये दस श्रीमद भागवत के लक्ष्य हैं। इनमें नौ तो हैं लक्षण और दसमा है लक्ष्य लक्षण किसको कहेंगे बोले असाधारण धर्म वचनम लक्षण जहां किसी वस्तु के असाधारण धर्म का वर्णन किया जाए जैसे गाय का एक असाधारण धर्म है उसके गले में खाल की एक झालर है सासना उसको कहते हैं सासना पशुओं में गाय का एक असाधारण धर्म हुआ इसमें शासना परिभाषा हो गई गाय किसको कहेंगे बोले जिसके शासना हो तो लक्षण का लक्षण क्या हुआ लक्षण का लक्षण हुआ लक्षण का, का भी लक्षण वो हुआ असाधारण धर्म वचन किसी वस्तु के असाधारण धर्म को कह देना लक्षण हुआ तो नौ चीज तो हैं लक्षण और उनके द्वारा लक्ष्य क्या है लक्ष्य है आश्रय पदार्थ अर्थात श्रीमद् भागवत में बार है इसको क्यों समझ लें कि भागवत में बारह स्कंध हैं बारह स्कंध में प्रथम स्कंध में कहीं अधिकार ऊपर है और वहां तीन प्रकार के जो श्रोता है उनका निरूपण किया गया श्रोता भत्ता एक कनिष्ठ श्रोता है कनिष्ठ श्रोता कौन जैसे सूत शौनक उनको तीर्थों की महिमा भी चाहिए उनको इतिहास भी चाहिए उनको धर्मशास्त्र भी चाहिए उनको वर्ण आश्रम धर्म भी उनको चाहिए उनको दर्शन भी चाहिए सब चीज चाहिए और सब के विषय में प्रश्न कर रहे हैं इस मन मंत्र में क्या हुआ दुनिया भर की सारी चीजें सब पंच लक्ष्य उनका भी वही है भगवत भजन तो वे हो गए कनिष्ठ जो अनेक वस्तुओं से मिश्रित वस्तुओं को सुनना सुनकर के फिर घाट घाट का पानी पीने के बाद में अंत में निर्णय करना चाहते हैं कि हमको क्या वस्तु को अपनाना है सभी चीजों का परिचय नहीं होगा तो फिर पता नहीं लगेगा अपनी चीज की महिमा पता नहीं लगेगा परिचय होने पर अपनी चीज की महिमा लगेगा दूसरे जो श्रोता हैं श्रीमद भागवत के वे हैं श्री बिदुर मैत्र ज्ञान मार्गी श्रोता हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन करने वाले श्रवण करने वाले उनके विषय में भी कहीं ना कहीं निपण किया जाए जो उत्तम श्रोता है वे कौन है परीक्षित कृष्ण निवेश संगम, मनस्त कलेवरण कृष्ण में ही मैं अपने चित्त को लगा करके अपने प्राणों का त्याग करूंगा ये सोच करके ही जो आए हैं जो विष्णु रात होकर के स्वयं विराजमान हैं और आज ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं तो विष्णु रात के द्वारा ब्रह्मरात का चरणाश्रय ग्रहण करके कृष्ण तत्व को ही एकमात्र सुनना ये हो गए उत्तम श्रोता तो प्रथम स्कंध में जो उपोघात प्रसंग निरूपण किया गया उसको उपोघात कहा गया मैने श्रोता बक्ता इनके जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए अंत में कोई लक्ष्य को तीनों के लक्ष्यों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को स्थापित करते हुए सर्वोत्तम श्रोता का वर्णन करना सर्वोत्तम वक्ता का वर्णन करना तो प्रथम स्कंध में कहीं अधिकार निरूपण है किसी का कर्म कर्मिश्रा भक्ति में अधिकार है किसी का ज्ञान मिश्रा भक्ति में अधिकार है और किन्हीं का शुद्ध भक्ति में अधिकार है यह तीन श्रोता वक्ताओं के समूह के द्वारा इन तीन वस्तुओं को निरूपण किया गया सूत शौनिक बिल मैत्र आगे त्रिफेस करने में उनका चरित्र आएगा परंतु उनका कहीं उल्लेख कहीं कहीं कहीं कहीं किया गया और श्री शुभ परीक्षक द्वितीय स्कंध वह है श्रोत श्रद्धा निरूपण उस अध्याय को कहा गया उस स्कंध को कहा गया श्रोत श्रद्धा निरूपण श्रोता को एक जगह श्रद्धा उनकी स्थापित करना और द्वितीय स्कंध में अंत में यही कहा गया सब जगह निरूपण करने के बाद में कि आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण है उन आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण का द्वित स्थूलधारणा सूक्ष्मक्ति क्रम मुक्ति श्रीमदभागवत की प्राप्ति कैसे हुई ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी श्लोक के द्वार में कैसे प्राप्त अंत में रहस्य पदार्थ क्या है वो रहस्य पदार्थ भक्ति है चार श्लोकों में अहमे वादे इसमें संबंधित का किया, फिर अभियान सर्वत ये इसके द्वारा साधन तत्व का निरूपण किया और यथा यहा भूतानि भूते च उच्चावचेश प्रवृष्टा प्रविष्टाषु अहम इसके द्वारा कहीं प्रयोजन पदार्थ का निरूपन किया तो पहले पदार्थ में ज्ञान तत्व रो नृत चात्मी इसके द्वारा विज्ञान तत्व फिर एक जिज्ञासन तत्व जिज्ञासना इनके द्वारा अवेय तत्व और यथा महांत भूतानी भूतेशम इसके द्वारा प्रयोजन पदार्थ का निरूपण कहीं किया गया तो अधिकारी संबंध अवधे और प्रयोजन इन तीनों का निरूपण किया गया और आश्रय पदार्थ में ही हूं ये भगवान तीन तीन बार अहम आम आम कहकर के तीन तीन बार आप कह रहे हैं कि अहमे वे पश्चात अहम योग शिष्य सोच में हम ये भगवान श्री ब्रह्मा जी से कह रहे हैं तो आश्रय पदार्थ का निरूपण किया आश्रय पदार्थ किसको कहेंगे कि सृष्टि के पहले भी जो था सृष्टि जब है तब भी जो है सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी जो पदार्थ रहेगा उसको हम आश्रय कहेंगे और वो आश्रय पदार्थ ऐसा है जो अध्यात्म अद्भुत और अधिदेव इन तीनों से परे होकर के तीनों में व्याप्त होकर के विराजमान है तो वहां यह अनूपण किया गया कि दशमश विशुद्ध श्री श्री हस्व पात्र कर रहे हैं कि दशम पदार्थ आश्रय का अनुरूपण करने के लिए ही अब तृतीय स्कंध से लेकर के और द्वादश स्कंध तक दस पदार्थों का निरूपण किया जाएगा पहले दो अध्याय दो स्कंध तो निकल गए आ, अधिकार अनुरूपण में और शोत्र शुद्ध अनुरूपण में प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध तृतीय स्कंध में सर्ग लीला चतुर्थ स्क में विसर्ग नीला सर्ग किसका नाम बल पुरुष के द्वारा सृष्टि के सारे पदार्थों को उत्पन्न होना उसका नाम है सर्ग तृतीय स्कंध में यही वर्णन किया गया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई नारायण के द्वारा कारनांड शाही के द्वारा सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इस बात का कई वर्णन किया गया और पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व इनका भेद दिखाने के लिए श्री देवभूति जी कपिल देव जी के संवाद के अंतर्गत कहीं सृष्टि तत्व जीव तत्व और ईश्वर तत्व इन तीनों तत्वों का कहीं निरूपण हुआ सर विसर्ग का तात्पर्य है कि श्री संकर्षे भगवान ने जो सृष्टि करनी सृष्टि के जो तेईस तत्व बन गए थे उन तेईस तत्वों सृष्टि तो हो चुकी है परंतु उन तेईस तत्वों के द्वारा फिर जैसे ब्रह्मा के द्वारा अलग अलग आकार देकर की जो सृष्टि हुई आकार मात्र दिया ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं की सृष्टि करने वाले हैं नारायण ब्रह्मा जो सृष्टि हो गई थी उसको नाम और रूप देने वाले मिट्टी तो बनाई शंकर में पंच कुमार बनकर के उसे सकोरा ये जो नाम दिए गए ये ब्रह्मा के द्वारा दिए गए तो ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि हुई उसका चतुर्थ स्क में विसर्ग में वर्णन हुआ सर्ग विसर्ग स्थान का तात्पर्य है जहां भगवान एक मर्यादा बनाकर के जगत का पालन करते हैं उसका नाम है स्थान इस पृथ्वी मंडल पर भी सप्त एक एक द्वीप में फिर नौ नौ खंड उनका वर्णन किया गया जम्म का तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया फिर एक अध्याय में बाद बाकी के छह जो द्वीप हैं उन छह द्वीपों का वर्णन कर दिया गया ये भूगोल का वर्णन किया गया पचास करोड़ योजन का भूमंडल और 50 करोड़ योजन का वो खगोल मंडल उसका निरूपण किया इस प्रकार ये ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड का पूरा वर्णन यहां पर हुआ पंचमस्कंध में अब जो पाप करेंगे उनको नरक मिलेगा इसलिए कर्म के अनुसार ही स्थान की लीला का वर्णन करते हुए ही पंचम स्कंध में नरक वर्णन किए गए में श्रीमद भागवत की जो कथा है ये भानुमती का पिता नहीं है सारी कथाएं एक वाक्य है ये के कुछ संकलन मात्र नहीं है कि यहां से संकलन कर लिया वहां से संकलन कर लिया सब में पूर्वा पर संबंध है और सबके द्वारा एक वस्तु की कहीं स्थापना की जा रही है केवल कुछ मनोहर कहानियों का संकल्प मात्र श्रीमद भागवत नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए ये पूरा का पूरा एक वाक्य तो सर्ग विसर्ग स्थान पंचम स्कंध में स्थान हुआ तृतीय में सर्ग, चतुर्थ में विसर्ग माने ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन पंचम स्कंध में पूर्वक भगवान जैसे अपनी प्रजा का पालन करते हैं उनके स्थानों का वर्णन किया गया कि कोई किस प्रकार मर्यादा बननाई कि ऐसा कर्म करोगे तो ये स्थान और ऐसा कर्म करोगे तो नरक या स्वर्ग ये स्थान लीला का वर्णन किया गया अब पोषण लीला में पोषण लीला है पोषरम तदनुग्रह ठाकुर जैसे अनुग्रह के द्वारा कभी कभी राजा अपने कानून को भी छोड़ करके अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके किसी फांसी प्राप्त किए हुए व्यक्ति को भी जैसे जिसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है ऐसे व्यक्ति को भी कहीं वह माफ कर सकता है उसका विशेष अधिकार है ऐसे ही भगवान की कृपा शक्ति ऐसी है कि भगवान अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके भी कृपा शक्ति के द्वारा किसी को अपना लेते हैं और इसी का निरूपण करने के लिए षंध में नाम महिमा का निरूपण और कृपा कितनी बलवान है इसके द्वारा श्री वृत्रास उनकी कथा इत्यादि के द्वारा कृपा के महिमा को विशेष रूप से ष्ट स्कंध में निरूपण किया गया पोषण तदु पोषण लीला सप्तम स्कंध में ऊति लीला का वर्णन है ऊचा कर्म वासना ऊति की परिभाषा है कर्म वासना भगवान जीवों की अलग अलग कर्म की वासना है उसमें जो भगवत विरोधी हैं उनकी बासना कैसी होती है उसके लिए बताया हिरण्य कश्यप की बासना कैसे कि मैं मृत्यु को जीत लू भाई मृत्यु को टालने का प्रयास तो किया जा सकता है परंतु मृत्यु को जीतने का प्रयास यदि कोई करेगा तो मुंह की खाएगा जिसने भी मृत्यु को जीतने का प्रयास किया उसने मुंह की खाई हिंड कश्यप ने यह प्रयास किया कि मैं मृत्यु को जीत लू कंस <Staning> ने यह प्रयास किया कि मृत्यु को जीतने के लिए देवकी देवकी का आत्मा आत्मा तो है, के को समाप्त कर दूं और इसके लिए उसने किया। प्रयास किया मुख की खाई इसने मृत्यु को टालने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया जा सकता है कष्ट ना हो इसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया जा सकता है पर मृत्यु को जीतने का प्रयास नहीं किया जाएगा मृत्यु आ गई है तो परीक्षित महाराज की तरह से अपनी बची हुई सांसों का सदुपयोग कैसे किया जाए? ओर ध्यान देना चाहिए मृत्यु को टालने के लिए कोई लोहे का स्तूप बनाकर के भीतर बैठ जाए अपनी चतुर्मनी सेना को आदेश दे दें कि विश्व में जितने भी सर्प नाम की जाति है उसको नष्ट कर दो आयुष्य बढ़ाने के लिए सर्प यज्ञ प्रण कर दिया जाए या अपनी आयुष बढ़ाने के लिए आयु वर्धक यज्ञ को प्रारंभ कर दिया जाए ऐसा प्रयास नहीं किया बल्कि में आकर के परीक्षित महाराज बैठ गए अरे तक्षक तुझे आना है तो भैया आज ही आ, आ जाए तैयार हैं हम हमारे बिस्तर डोरिया तो बिल्कुल बढ़े हुए हैं तैयार हैं हमको बिल्कुल तो मृत्यु को जीतने का प्रयास नहीं है बचे हुए समय खा सदुपयोग ही करना चाहिए ये ही एकमात्र प्रयास है और परीक्षित महाराज ऐसा ही करते तो ऊती ऊति में दुष्टों की भावना कैसी है कर्म वासना प्रा जैसे भक्तों की कर्मवासना कैसी है यह अनुरूपण किया गया और सामान्य जो जन है सदाचारी जन उनका क्या आचरण होना चाहिए के लिए पांच अध्यायों में कर्म पंचाध्यायी में सप्तम स्कंध में श्री वर्ण आश्रम धर्म इनका निरूपण किया गया अब भगवान मनु और उनकी भी रक्षा करके सृष्टि का पालन करते हैं और समय समय पर अवतार धारण करते हैं मनमंत्र अवतार धारण करके प्रजा का पालन करते हैं इसका वर्णन मनमंत्रर अनुकथा मनो उनकी संतानों उनकी भगवत शरणागति की जो कथा है उसका वर्णन करने के लिए अष्टम स्कंध में निरूपण किया गया है परंतु तो सब चीज किसके लिए कितने कृष्ण है आश्रय पदार्थ जो है उसके एक्सप्लोनेशन के रूप में ये सर्ग ये स्थान पोषण नीति मनमंत्र ये सारे सारी कथाएं इनका वर्णन किया गया अब नवम स्क में ईश मन श्री कृष्ण राम रामकृष्ण और उनके अनु अनुगत जो राजा हैं उनकी कथाओं का वर्णन किया गया राजाओं की भिशावनी का नव स्कंध में वर्णन किया गया और दसव स्कंध में आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण ही है इसका निरूपण किया गया दसम स्कंध दसवें तक तो यहां पर कह रहे हैं दशमें दशम लक्षण दशम में दशम पदार्थ जो है उसको ही लक्ष्य है अब यहां पर एक थोड़ा सा विवाद कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं श्रीमदार्य में जो क्रम चल रहा है उसमें में आप है। एक में मुक्ति और द्वार में आश्रम लीला मानिए भाई क्रम तो यही है स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषणभूति मनमंत्र ईशान का था यहां तक तो ठीक आए और फिर पहले यदि तुम आश्रय पदार्थ को ले आओगे तो जब सिद्ध हो गया तो इसके बाद में साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी तो मुक्ति और बारहवा एक आठ ग्यारहवा स्कंद मुक्ति और बारहवा कंध स्कंध जो निरोध है वो व्यर्थ हो जाएगा इसलिए दसवा स्कंध को निरोध मानिए और द्वादश स्कंद को आश्रय मानिए बल्वाचार्य श्री शिव स्वामी पात कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि एक परास में एक ही चीज है दूसरे में दूसरी चीज नहीं है यहां पर जो प्राधान्या व्यपदेश जिस अध्याय जिस स्क में जो तत्व प्रधानता से रूपण किया गया इसलिए उसका वो नाम दे दिया गया कृष्ण लीला का वर्णन किया गया कृष्ण क्या नहीं रहेंगे क्या कृषि को वापस भी आश्रम पदार्थ तो प्रत्येक स्कंध में प्रत्येक लक्षण विद्यमान है परंतु जिस स्कंध में जो लक्षण प्रधान है उस प्रधानता के कारण यह कह दिया गया कि पंचम स्कंध स्थान स्कंध है स्थान लीला है षष्ठ स्कंध कहीं पुष्टि लीला है सप्तम स्कंध मूटी लीला है तो ये जो कहा गया ये प्रधानता के कारण कहा गया अन्य कृष्ण लीला तो सब जगह है तब तो फिर ये, ये मानना पड़ेगा कि केवल द्वादश आश्रय पदार्थ है और प्रथम स्कंध में द्वितीय स्कंध में तृतीय स्कंध में जो श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया वो आश्रय पदार्थ नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं माना जा सकता है इसलिए प्रधानता की दृष्टि से देखें तो दसम स्कंध आश्रय लीला ही है ये सिंह स्वामी ने स्थापन किया और इसी बात का बहुत पोषण कि भाई क्रम मत हसो क्रम खंडित हो जाएगा और यह भी कहना उचित नहीं है कि जन लक्ष्य का पहले वर्णन कर दिया तो लक्षण का वर्णन करना व्यर्थ हो जाएगा दोनों स्कंध बेकार हो जाएंगे उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि लक्ष्य पहले ही सिद्ध हो चुका है लक्षण तो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए होता है जब दशम स्कंध में तुमने लक्ष्य को सिद्ध कर दिया तो फिर एकादश स्कंध लक्षणों की क्या आवश्यकता रह जाएगी तो यह तर्क भी कहीं नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह से विद्वानों ने बार विचार किया अब दशम स्को कि कृष्ण ही प्रधान है इसलिए आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण एकादश स्कंध मुक्ति स्कंद है मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हितान्यथापम स्वरूपेण अवस्थिति ही अन्य रूप का त्याग करके स्वरूप में अवस्थिति होना इसी का नाम मुक्ति है जीव को जो मैं दे हूं यह भ्रांति उत्पन्न हो गई थी इस भ्रांति का निवृत्ति होकर के तू नित्य कृष्ण दास है यह कृतार्थता प्राप्त कर लेना यही दशम स्कंध का मुख्य लक्ष्य मुक्ति का मुख्य लक्ष्य है एक आदश में मुक्ति का यही लक्षण निरूपण किया गया कि अन्यथा रूप का त्याग करके गलत जो इल्यूज़न आ गया था गलत जो धारणा बन गई थी उसको हटा करके तू नित्य कृष्णदास है इसको कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए साधन तत्व का निपण करना यह एकादश स्क में मुख्य रूप से बताया गया और द्वादशस्क में निरोध लीला का तात्पर्य है निरोध का तात्पर्य है निरोधोशयनम पुरुष पुरुषस्य सहशक्ति पुरुष पुरुषस्य माने जीव का सहशक्ति भी माने अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के साथ में इंद्रियों को साथ में लेकर के जीव का अनुशयनम श्री भगवान में ही अनुशयन करना भगवान में ही आसक्त तो हो जाना ये आसक्ति का वर्णन करना यह रोध लीला है और निरोध लीला में इसी आसक्ति का परीक्षक महाराज अपनी सारी इंद्रियों को लेकर के जैसे श्री कृष्ण में समाहित हुए और अंत में भी सारे प्रलय के बाद में भी जहां पर सारी वस्तुएं समाहित होती हैं उनको श्री मार्कंडनि इत्यादि के चरित्र के द्वारा निरूपण किया गया जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का भी विवेचन करते हुए वेद के विभागों का अनुपण करते हुए वेद के भी परम निरोध रूप श्री कृष्ण है वेद के द्वारा परम श्री कृष्ण है ये ही सारी नीलाओं का वर्णन किया गया सर्वत्र ही कृष्ण है सर्वत्र कृपाशक्ति है सर्वत्र सृष्टि भी है सब कुछ समझ गए है मुक्ति का प्रकार में सभी कंभों में वर्णन किया गया परंतु तो प्राधान्यान व्यपदेश जो नाम दिया जाता है वो प्राधान्य के कारण दिया जाता है सभी के शरीर त्रिगुण से बने हुए हैं परंतु ब्राह्मण जो संज्ञा दी गई वो सत्गुण की प्रधानता के कारण ब्राह्मण संज्ञा दे दी गई तमोगुण की प्रधानता के कारण कहीं शुद्ध संज्ञा दे दी गई रजोगुण की प्रधानता के कारण कहीं वैश्य संज्ञा प्रदान कर दी गई तो प्राधान्य है तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के शरीर में तमोगुण नहीं है या शुद्ध का जो शरीर है उसमें सत्व गुण नहीं है सब गुण सब्ज के विद्यमान ऐसे ही स्कंधों की जो नाम दिए गए वो प्रधानता के कारण ही नाम दे दिए गए हैं तो श्री स्वामुपाध निरूपण करते हैं कि दशमे मान दशम स्कंध में दशम लक्षम दशम जो पदार्थ है अर्थात आश्रय पदार्थ आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण हैं वे ही लक्ष्य हैं आश्रित आश्रय विग्रह उन्होंने विग्रह धारण करके वे विराजमान हुए वे जगत के भीतर भी अवतरित होते हैं आश्रित आश्रय विग्रहण सारे जितने भी जीव जगत के विग्रह वे सब उनमें ही आश्रित होकर के विराजमान है आश्रित माने वे उनका आश्रय लेकर के ही सारी शक्तियां विराजमान है वे मूर्तमान होकर के विराजमान है उनका नाम क्या है बोले श्री कृष्णाक्षम श्री उनकी विशेषता नहीं है उनका स्वरूप ही है हम कहते हैं श्रीमद भागवत तो श्रीमद शब्द यह विशेषण नहीं है स्वरूप बाची भी दोनों जैसे सूर्य का प्रकाश उसका विशेषण नहीं है प्रकाश उसका स्वरूप ही है सूर्य प्रकाशमय ही है प्रकाश स्वरूप ही है ऐसे ही श्री या भगवान का विशेषण नहीं है बल्कि भगवान का स्वरूप ही है तो श्रीमद् भागवतम जहां कहा गया वहां पर श्री भागवत स्वरूप स्वरूपभूत ही हैं, या उसका अर्थ होता है वे कोई शोभा या संपत्ति से युक्त है केवल इतना सा करना या अधूरा अर्थ होगा हो या पूर्ण नहीं होगा इसे श्रीमद् भागवत कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण हैं, जो श्री राधा रानी हैं, वही श्रीमद भागवत राहरानी और भागवत ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है विशेषण मानने पर विशेषण अन्य व्यावर्तक होता है विशेषण का लक्षण क्या है बोलो दूसरी वस्तुओं से जो अलग करे उसका नाम विशेषण होता है जैसे कहा गाय तो अश्व जाति से गाय जाति का व्यावर्तन हो रहा है अलग की जा रही है कि एक पशु है चार पैर वाले दोनों है गाय भी चाटने वाली है घोड़ा भी चाटने वाला है परंतु तो गाय कहने पर शासना इस विशेषण के द्वारा अश्व से उसका व्यावर्तन किया जा रहा है उसको अलग किया जा रहा है ऐसे ही श्रीमद भागवत ये जो अश्रीमद वस्तु हैं उनसे अलग हैं, इस अर्थ को जब ग्रहण किया जाएगा तो ये बड़ा छोटा तु, तुच्छ अर्थ होगा मुख्य अर्थ नहीं होगा कि दूसरी वस्तुओं से श्रीमद भागवत भिन्न है परम शोभा से युक्त है यह कुछ अलग से अर्थ हुआ पर श्रीमत कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण स्वरूप है तो श्रीमत शब्द स्वरूप स्वरूप वाचक है वह अन्य व्यावर्तक मात्र नहीं है विशेषण दूसरी वस्तु से अलग करता है ब्लैक रेड से अलग करेगा रेड व्हाइट से अलग करेगा वाइट येलो से अलग करेगा तो जहां कोई चीज से अलग किया जाएगा उसको हम विशेषण कहते हैं परंतु सूर्य प्रकाशमयो रवि ही जहां पर कहा गया वह प्रकाश ही और सूर्य दोनों एक चीज ही हैं, दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण श्रीमत, श्री राधारानी और श्री श्रीमद भागवती संहिता दो अलग अलग वस्तु नहीं है श्रीमद शब्द के द्वारा दिखाया कि श्रीमद भागवत भी चिन्मय होकर के ही विराजमान है अतः श्री कृष्णाक्षम श्री कृष्ण नाम करके परम धाम जो परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है तेजमय हो जगत जिनका परम धाम जगत श्री कृष्णाक्षम परम श्री कृष्ण तो है परम और धाम जगत उनका तेज ही जगत है ऐसे उन कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं धाम रूप में अंश रूप में तेज रूप में जहां जगत और जीव विराजमान हैं ऐसे श्री अक्षम परम श्री कृष्ण ही परम माने आश्रय पदार्थ हैं उन आश्रय पदार्थ का हम प्रणाम कर रहे हैं दोबारा दोबारा सुन ले दसवें मान दशम स्कंध में दशमम लक्ष्यम दशम पदार्थ आश्रय पदार्थ वही लक्ष्य है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्ति मनमंत्र ईशान कथा और मेरे ये नौ लक्षण थे और श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण लक्ष्य है आश्रत वे ही आश्रय रूप हैं जिनका आश्रय लेकर के सारी वस्तुएं विद्यमान हैं आश्रित आश्रय विग्रह वे आश्रय विग्रह के रूप में मूल्य मनोहर होकर के विराजमान हैं और उनका ही आश्रय लेकर के सब वस्तुएं आश्रित होकर के विराजमान हैं। श्री कृष्णाक्षम परमधाम ऐसे श्री कृष्ण नाम नामक जो परम सर्वोत्तम पदार्थ हैं, वे ही आश्रय पदार्थ हैं जगत धाम जगत उनकी अंग का उनकी एक किरण मात्र है उनका एक प्रकाश मात्र है उनकी बहिरंदा शक्ति का कई प्रकाश मात्र है नमामतम हम उनको प्रणाम कर रहे हैं अतः आश्रय पदार्थ संबंध तत्व तो श्री कृष्ण हुए अब कृष्ण अकेले नहीं है कृष्ण कैसे हैं वो कृष्ण तीन रूपों में अब यहां से अवतार भेद को इन्होंने प्रारंभ किया श्री महाप्रभु ने क्या अवतार भेद के रूप में श्री कृष्ण अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कृष्ण के स्वरूप को सुनो श्री कृष्ण अद्वै ज्ञान तत्व हैं वृजेंद्र नंदन हैं वे सर्व सर्वअशी किशोर शेखर हैं सर्वाश्रय पदार्थ हैं तत्वतः है श्री कृष्ण निराकार कोई वस्तु हो और उन्होंने माया के कारण कोई रूप धारण कर लिया हो रूप उन्होंने कहीं से बाहर से एडॉप्ट किया हो ऐसा नहीं है उनका स्वरूप ब्रजेंद्रंद स्वरूप उनका स्वरूप ही है वह कहीं बाहर से लिया गया कोई स्वीकार किया गया एडोप्ट किया हुआ उधार लिया हुआ कहीं बाहर से स्वीकार किया हुआ वह रूप नहीं है वह उनका स्वरूप ही है वे वृजेंद्र नंदन हैं, वो अद्वैत ज्ञान तत्व निर्विशेष नहीं हैं, अद्वैत ज्ञान तत्व सविशेष होकर के ही विराजमान हैं। तो अद्वैत ज्ञान तत्व होते हुए भी उनका जो स्वरूप है वो कहीं से बाहर से स्वीकार किया हुआ नहीं है बल्कि वह उनका निज का स्वरूप है वृजेंद्र नंदन वे सारे गुणों से युक्त हैं अब सेठ जी की इच्छा है कि वे अपनी संपत्ति को कितना किसको को दिखाएं जिनके हृदय में केवल ज्ञान है उनको वे ब्रह्म रूप में अपने आप को दिखाते हैं जिन्होंने योग करके कहीं अपने चित्त को अत्यंत शुद्ध कर लिया है ऐसे लोगों को जीव तत्व का बोध परमात्मा रूप में सृष्टि पालन संहार और साक्षी रूप में परमात्मा रूप में उनको दर्शन कराएंगे परंतु जिनमें भक्ति और प्रेम है उनको वे श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भी दिखा देंगे तो ज्ञान के ज्ञानियों के ज्ञान साधन के अनुरूप श्री कृष्ण अपने आप को ब्रह्म रूप में दिखाते हैं योगियों के योग साधन चित्रवृत्ति के निरोध इस साधन के अनुरूप वे अपने आप को परमात्मा रूप में ज्ञान योगियों को दिखाते हैं और प्रेम में भक्तों की भक्ति से प्रभावित होकर के भक्ति के अनुरूप साधन के रूप में वे अपने धीर ललित नायक स्वरूप में भी भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं लाल शिवलावंद गौर हरी गौ गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा राम कल से आनंद धाम में साढ़े दस बजे से ललित माधव की कथा है परंतु है अंग्रेजी में है? हाँ विदग्ध माधव विदग्ध माधव की कल से आनंद धाम में सुबह एक घंटे कथा है परंतु अंग्रेजी में है वो जैसे हमारी अंग्रेजी है लैंगो तो है परंतु कहीं ना कहीं कम्युनिकेट तो हो जाती है तो ठीक है उसका हाँ साढ़े दस साढ़े आनंद है आनंद धाम के परकम्मा मार गए नहीं नहीं देखो अभी चले गए एक महीने वो